ध्यान रूपी का पाठ मैंने अपने हृदय में आपका ध्यान करती रहती है तो बस फिर बाहरी संसार के लिए उपद्रव है कोई व्यक्ति को ऊपर आक्रमण नहीं करते उनसे रक्षा निशाचरों से रक्षा हो जाती है फिर कहते हैं लोचन निज पद यंत्र जिस दरवाजा बंद करो तो जंत्र के माने ताला तो उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर ताला भी गड़ा हुआ है और ताला क्या है कि लोचन तो अपने अपने अपने नेत्रों को सदा चरणों की की तरफ तरफ लगाए रखती बराबर पैरों निज पद है की तरफ देखती रहती हैं। और, उठाकर देखती भी तो लोचन और के ही प्राण की बात तो कहते हैं भला फिर प्राण सीताजी के जाए तो किस रास्ते से जाए माना प्राण के निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचा इस तरह से सीता जी अपने प्राणों की रक्षा अच्छा कर देखिए पहले जब ये कहते हैं नाम, है है। है। नाम, नाम जो है वो दोनों तरफ लगता है यह तीनों तरफ लगता है नाम पहाड़ू दिवस निष्ठ दिन भगवान राम का नाम जो वो पह है और फिर दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट और दिन तुम्हारा ध्यान करते रहती ये कपाट है और दिवस में से लोचन है जो पद्रता और दिन रात तो अपने अपने चरणों की तरफ लगाई जाती है ये दिवस में सब सबके साथ जो बना पड़े पहले ये कि नाम पहारू के माने ये भक्ति व्यक्ति की रक्षा करने वाला जीव की रक्षा करने वाला भगवान की भक्ति है तो नाम पहारू और दूसरी ध्यान तुम्हार कपाट ये ज्ञान है भगवान का स्मरण करते रहना भगवान को जानना समझना हृदय में जोड़ना और भगवान के ही निकट अपने बास करना ध्यान है तो ये ज्ञान की बात हो गई और लोचन में जो पद जमकर ये योग हो गया योग साधना योग उपासना और ज्ञान ये तीन पारमार्थिक साधनाए हैं इन तीनों साधनाओं का वर्णन भी हो गया से सोती नहीं है दंदात बैठी रहती है वाल्मीकि रामायण में आता है हनुमान जी देखते हैं सीताजी को वृक्ष के नीचे बैठे तो कहते हैं की सीताजी आप किस प्रकार से दंदात बैठी थी निद्रा भी नहीं आती तो सीता जी कहती निद्रा तो उन लोगों को आती जो सुखी होते हैं तो सुख जब होता है व्यक्तियों की भी आती है हमारे जैसे जो भगवान श्री राम जी के में दुखी उनको दाने वाली भला है इसलिए वो कभी सूती नहीं है जन्दा भगवान का नाम जपती रहती हैं उन्हीं का ध्यान करती रहती हैं और अपने नेत्र चरणों की तरफ अपने रहती हैं हनुमान जी ने देखा तो जाकर के तो वहां देखा यही था कि सीताजी अपने नेत्रो तरफ आता भी है और सीता जी को डराता धमकाता बात करता है लेकिन सीता जी राहण की तरफ नहीं देखती। अब देखो बात को इस प्रकार से समझे कि अब ये तो कथा के रूप में इस प्रकार से सीता जी की स्थिति है और अपने अध्यात्म विद्या क्या कहती है कि हमको क्या करना चाहिए कि देखो बाहि जगत जो हो, हो हमारे आंखों कानों से हमारे भीतर घुसता है और हमारे अंदर पहुंच करके काम क्रोध लोग उत्पन्न करता और दुख देता है ये सारे संसार की गति है इससे बचने का ये उपाय है कि संसार की तरफ मत देखो संसार की तरफ न देखने का तात्पर्य है कि ये समझो संसार तो मिथ्या है इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है न कुछ सुख देने वाला है उससे विरक्त रहो और देखो कि परमात्मा जो कि अपने हृदय में बास करता भाई है भाई एकमात्र सत्य है उस परमात्मा को खोजो और अपने संबंध परमात्मा से जोड़ो संसार से अपना संबंध हटाओ और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो इसी में अपनी कुशलता है इसी में शांति विश्राम मिलने वाला स्वच्छ जगत में रहना तो पड़ता ही है जब तक शरीर तब तो तक रहना पड़ेगा लेकिन इसमें ये काम करो जो लोग इत्यादि अपने भीतर गुस्सा करते हैं ये निशाचर है और दुख देने वाले हैं डराते धमकाते रहते हैं ये सब इनसे बचने का उपाय ये कि निरंतर भगवान का ध्यान करें निरंतर भगवान का नाम जपते रहें संसार की, की तरफ ध्यान न दें संसार की तरफ ध्यान ये दें बस इतना की सब जगत परमात्मा का रूप है हमें भगवान की सेवा इस जगत की सेवा के रूप में करनी है इस रूप में तो ध्यान दें लेकिन जगत सुखदायी है इसके विषय सुखदायी है ये बात न सोचे कभी मन में न आने दे तो बस यही योग है निग्रह योग भगवान का नाम जप इत्यादि भक्ति है उपासना है और भगवान का ध्यान स्मरण उनके हृदय में अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ना ये ज्ञान है बस ये समस्त साधनाएं इसमें आ गई इसमें जीवन का आध्यात्मिक जीवन का रूप क्या है वो एक बार फिर यहाँ बता दिया जगह जगह बार बार बताते रहते हैं फिर यहाँ पर उसी को इस प्रकार से बता दिया अब हनुमान जी जो वो हो आगे और बोलते हैं चलत मोहि चूड़ाम रघुपत हृदय ना तुझुलोचन भरिचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत गहो प्रभुचरण ंद प्रण तारे अरणा चन चरण अनुरागी अपराध नाथ त्यागी विचरत प्राण न की नयाना नाथ सुनईन को अपराधा निशरत प्राण करा न तूल शरीरा श्वास जरई छन माई शरीरा नयन श्रम जल निजी तु लागे जरै न पावदे बिरागे सीता भी भी कहे अति बिपति विशाला कहे बल दीन दयाला निमिष निमिष कर्मा निदी जाई कल्प कलप समीती वेग चलिए प्रभुआ नैय भुज बल खल दल जीती राम चंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की तो चलो तो तुम वो ही चूड़ामण भी नहीं हनुमान जी ने कहा कि जब हम चढ़ने लगे तो चिन्ह के लिए हमने उनसे मांगा तो जैसे कि आपने मुद्रिका दी थी वैसे उन्होंने चूड़ामण दी है और वो ये रही ऐसे करके हनुमान जी ने वो जो भगवान को अर्पित कर दी लाए भगवान ने रघुपति चुनावी को लेकर के लगा लिया माने प्रिय प्रिय वस्तु की व्यक्ति की दी हुई वस्तु भी प्रिय होती है ऐसे भगवान ने उसको परम प्रिय समझ करके अपने हृदय से लगा लिया और फिर कहते नाथ जुगल लोचन हनुमान जी कहने लगे की उसके बाद ये चुनाव तो दी लेकिन उसके बाद सीता जी आंखों में भर करके रोते हुए उन्होंने कुछ संदेश भी कहा है वो हम बताते हैं तो संदेश दोनों जगह पढ़ने चाहिए वहां पर पहले जब चलते हुए सीताजी ने संदेश दिया था तो वहाँ भी कुछ पंक्तियां थी और कुछ हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं वो भी पंक्तियां हैं ये सब दोनों मिला करके पूरा संदेश है वो तो जो सीता जी ने कहा है अब यहां पर हनुमान जी जो बात बाकी रह गई वो यहाँ पर बोल देते हैं, तो पूरी बात समझना चाहिए उन्होंने कहा कि नाथ जुगल कहे जनक कुमारी कुछ बात ने कही है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अनिल समेत गहे प्रभु चरणा उन्होंने कहा भगवान राम के लक्ष्मण जी के भी चरण पकड़ करके उनसे ये कहना की दीन बंधु प्रतारो तो दीन बंधु है और जो आपके क्षण में आते हैं उनके आर्थ को मैंने उनके दुखों को आप दूर करने वाले हो ऐसे कहना तो वहां पर ये कहा था कि सीता जी ने कहा कि इस प्रकार से हमारा उनको प्रणाम करना कहना ऐसे सीता जी ने कहा था प्रणाम करके बताया था एक्टिंग करके कि देखो ऐसे करके उनको प्रणाम करना भगवान राम को और ऐसे बताना तो हनुमान जी ने फिर वैसे ही बताया कहा कि उन्होंने कहा किस प्रकार से कि दोनों के लिए प्रणाम कहा है आपके लिए भी हनुमान लक्ष्मण जी के लिए भी और लक्ष्मण जी के लिए तो प्रणाम करना है इस प्रकार से माफी जैसा मांगना है तो माने लक्ष्मण जी ने सीता जी को जब वहां दंडकार में छोड़ के गए थे तब तो सीता जी से कह गए थे कि देखो तुम इस रेखा के अंतर अंतर्गत रहना और इससे बाहर मत निकलना और जाते उसके पहले सीता जी ने लक्ष्मण जी को जबस्ती भेजा था और उसमें कटमोचन भी बोले थे तब तो सीता जी अपना अपराध समझ करके पश्चाताप करती हैं इसके कारण से लक्ष्मण जी के लिए प्रणाम कहलाती है मैंने प्रणाम एक प्रकार का पश्चाताप है और अपराध की क्षमा याचना है इस प्रकार से भी है एक अर्थ तो इस प्रकार से है लौकिक अर्थ है लेकिन ये भी अर्थलौकिक अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ ये है कि भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये परमात्मा का चतुर्व्यू है ये सब चारों मिल करके परमात्मा है इसलिए जब परमात्मा को प्रणाम करते हैं तो चतुर्व्यू से प्रणाम करते हैं <coughs> तो सीता जी सबको प्रणाम है सबके लिए उसे परमात्मा को प्रणम्य है वो इसलिए भगवान राम को भी प्रणाम लक्ष्मण जी को भी प्रणाम दोनों ही प्रकार एक समान है तो। इसलिए इनके रूपों का भी वर्णन एक समान किया गया जैसे भगवान करू वैसे तो भरत जी करू जैसे लक्ष्मण जी करो तैसे शत्रुघ्न करू जब भगवान ने अवतार लेने के लिए देवताओं को बालकांड में जब कथा आती है कि ब्रह्मा आदमी प्रार्थना की आदि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने आश्वासन दियातारा सा। ले हूं दिन कर वंशारा अंसन सहित के माने चतुर्देय भगवान के चार अंश है भगवान के चार रूप है उन चारों रूपों के साथ भगवान ने अवतार लिया यही भागवत में भी भगवान कृष्ण भी अवतार लेते हैं तो उनके भी चतुर्गुरु हैं भगवान अवतार लेते हैं तो चार चार रूप धारण करके पूर्ण अवतार इस प्रकार से होता है और भगवान के चारों रूप क्या हैं? देखो आध्यात्मिक रूप से विचार करो तो ज्ञान वैराग्य भक्ति और सेवा ये चार परमार्थ रूप है ये भगवान के चार रूप है भगवान का ज्ञान ही भगवत रूप है वैराग्य भी भगवत स्वरूप ही है यदि व्यक्ति को विषयों से वैराग्य होता है संसार से वैराग्य होता है तो वैराग्य भी परमात्मा का ही स्वरूप है वैराग्य एक आंतरिक दशा है और वो परमात्मा स्वरूप है और जो भगवान की भक्ति है वो भी परमात्मा स्वरूप है और जो भगवान की सेवा है वो भी परमात्मा स्वरूप है जब किसी के हृदय में समस्त जगत के प्रतिक्रमा भाव आवे और उसमें सेवा में लग जाए तो मानो परमात्मा ही आ गया उसके हृदय जब व्यक्ति परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, देव आदि न रखे लौकी कामना न रखे तो समझो उसमें भक्ति आ गई तो ये चारों जो है ये भगवान के चार रूप हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति और सेवा ये चारों जब जिसके हृदय में भगवान प्रगट होते हैं जिसके जीवन में परमात्मा का प्रागति होता है तो ये चारों लक्षण उसके जीवन में देखने में आते हैं मानो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई परमात्मा का ज्ञान हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई परमात्मा कैसे प्राप्त होता है अरे भाई जो परमात्मा सर्वव्यापक है सब जगह है हा? जैसे हम कहें कि देखो आकाश को आप प्राप्त कर सकते हो हा? अरे भाई जब आकाश के भीतर हम रह रहे हैं आकाश हमारे भीतर है तो न प्राप्त करने की बात क्या है लेकिन जो ये समझ रहा हो कि यहाँ से हजारों को सुपर लीला लीला जहाँ दिखाई देता वहां आकाश है और यहाँ आकाश नहीं है तो तो उसे आकाश प्राप्त करना पड़ेगा और प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञान प्राप्त करने पड़ेगा आकाश ऊपर ही नहीं है आकाश नीचे भी है ये इसे पृथ्वी भी आकाश में ही है पृथ्वी के भीतर भी आकाश है पृथ्वी ऊपर हम बैठे हुए तो यहाँ पर भी आकाश है कमरेज में भी आकाश है शनि में भी आकाश जब ये ज्ञान आया तो पता चला गिर हमें आकाश की प्राप्ति हो गई अभी तो बहुत दूर आकाश तो हो अपने आकाश ही हमें प्राप्त हो गया ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र है और सबको प्राप्त भी है लेकिन फिर भी परमात्मा प्राप्त करना पड़ता है तो जो नित्य प्राप्त वस्तु प्राप्त कैसे होगा एक ही उपाय है ज्ञान पहले हम समझते नहीं थे कि परमात्मा प्राप्त है बाद में ज्ञान हो गया प्राप्त हो गया तो ज्ञान ही परमात्मा जब तक ज्ञान नहीं तब तक परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्त मालूम हुआ परमात्मा ही सत्य है बाकी सब असत है तो जो बेटे ऐसा समझ करके परमात्मा में समर्पित हो गया तो भक्ति भी आ गई और झूठे संसार, संसार से जो उसका नाता छोड़ दिया तो ये वैराग्य हो गया तो जैसे परमात्मा का ज्ञान आएगा तो भक्ति भी आएगी पंद्रहवें अध्याय में गीता के पंद्रहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम रूप में जानता है उस समाव से मुझे ही बचता है तो भगवान को भजता कौन नहीं है जो परमात्मा को जानता नहीं है जो जाने के तो भरेगे भरेगा अन्यथा कर ही कर सकता है इसलिए जब परमात्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा को भजने लगे मन भक्ति भी आ जाती है और संसार से वैराग्य भी हो जाता है और फिर जीवन में क्या है केवल जगत समस्त जगत को विराको परमात्मा को समझ करके उसकी सेवा में लगा रहता है ये आध्यात्मिक जीवन परमात्मा की प्राप्त हो गई ये चतुर्वी हुए इस प्रकार तो इसको सबको ध्यान में रख करके तब पड़ेगा नहीं तो संख्या होने लगती हैं लोग कहेंगे करे तो सीताजी ने लक्ष्मण जी को क्यों उस पर कहा थे। प्रणाम कहा होता तो कहा होता और उसके साथ में कहा ये कि अनुज समेत गहे प्रभु उनके चरण में बहना ये बात बोल तो ये कहते हैं अनुज समेत गहे प्रभु और दीन बंद प्रणतारत हरणा उनको ये भी याद दिलाना सीता जी ने मां भी पहले प्रसंग आया था पीछे तो कहा था कि राम तो सब प्रकार करना होगी दया होगी तो हमारा उद्धार करेंगे नहीं तो उनका कोई काम नहीं अटका हमारे बिना कोई आवश्यकता उनको नहीं हमारी <coughs> इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं जी दीन बंधु भगवान दीनों के बंधु है मान दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हैं अपना प्रण धरना जो समय में आते हैं उनकी रक्षा करने वाले हैं तो भगवान भी सीता जी को शरण में आया हुआ दुखी समझ करके वे में पड़ा हुआ करके और उनकी कर, उनके दुखों को देख करके तब तो भगवान सीता जी का उद्धार करते हैं भगवान राम कोई अपने उनका अपना कोई काम नहीं हटना अपनी कोई उनकी हानि भगवान की न हो सकती है न हुई है इसलिए वो अपनी हानि के कारण से सीता जी को लेने के लिए लंका में नहीं जाते दीन बंद प्रारिना मन कर्म वचन चरण यनुरागी और ये भी कहा कि जो वो सीताजी जो है वो मन बाणी और कर्म से आपके चरणों की सेवा करने वाली प्रेम रखने वाली है आपकी सान में कही अपराध नाथ त्यागी उन्होंने ये कहा है कि हमको पता नहीं कि अपराध के कारण उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है हमारा क्या अपराध है जब हम उन्हीं के शरण में रहते हैं तो हमारा त्याग नहीं कर त्याग करने के माना यह त्याग भगवान ने थोड़े किया है लेकिन बस यही है कि निशाचर लोग उनको ले गए और भगवान ने उनका उद्धार नहीं किया उनसे छुड़ाया नहीं तो ये जमीन कि तो भगवान तो सर्वसमर्थ थे जान ही नहीं देते सीताजी को निशाचर ले ही जाते वहीं से लेकिन उन्होंने इस प्रकार से हमारी उपेक्षा की तो निशाचर भी हमको उठा ले गए और इस प्रकार से उन्होंने हमारा त्याग कर दिया हनुमान जी कहते हैं कि सीताजी ने देखो इसमें थोड़ा काव्य तो है ही है इसलिए काव्य के लक्षण भी उसमें देखने में आते हैं उत्प्रेक्षाएं तो भी हैं, अलंकार आदि है वो तो सब है ही है लेकिन उसमें देखो भक्ति का भी मरण इस प्रकार से आता है तो कहते हैं अवगुण एक मोर में माना सीता जी कहते हैं हमने माना कि एक दुर्गुण हमने गलती की है वो क्या गलती की है कि बिछड़ प्राण न की नयाना जब महा से भगवान राम से बिछड़ी बिछुना पड़ा वियोग हुआ तो समय प्राण त्याग देना चाहिए था जब प्राण त्याग देते तो भगवान को पता लगता है कि हाँ ये बहुत प्रिय हमारा है ये है तो वो हमारी रक्षा करने के लिए दौड़ते लेकिन प्राण नहीं त्यागे तो ये गलती की तो प्राण भी क्यों नहीं त्यागे तो उसका कारण बताते ना तो सुनना को अपराधा कहते हम क्या करें हमारे नेत्र ऐसे हैं ये तो उनका नेत्रों का अपराध है जिसके कारण से प्राण को निकलने नहीं देते तो नेत्रों का क्या अपराध है नेत्र भगवान के दर्शन चाहते हैं इसलिए दर्शन के लोभ में भी प्राण नहीं निकलने देते अगर प्राण निकल जाए तो फिर नेत्रों से भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त हो इसलिए नेत्र भगवान के दर्शन के स्वार्थ के कारण नहीं निकलने देते ना को अपराधा और बिसरत प्राण करें हठ बाधा निशरत प्राण करें हठ बाधा और जैसे प्राण निकलने लगते है शरीर से तेज तो नेत्र जो है बाधा डालते हैं निकलने नहीं देते नेत्र प्राण कैसे बाधा डालते है भाई तो कहते बाधा डालने का देखो तरीका ये है कि बिरह अग्नि तन समीरा वैसे तो बिरह की अग्नि में शरीर जल जाना चाहिए तो निकल जाते तो बिरह की अग्नि है और तन तुल और ये शरीर क्या ये तो रुई की तरह से जैसे शरीर में आग लगा तो फर फट जल, जल जाए ऐसे बिरह की अग्नि में शरीर भी जल सकता है और जैसे की अग्नि को जलाने में और जलाने में पवन वायु सहायक होता है इसी प्रकार श्वास भी चली रही है वो उसमे सहायता भी कर सकती जलाने में शरीर को तो कहते है, की है और तन शरीर जो है के समान स्वांस, है शरीर तो वैसे ही क्षणमा के बिजल सकता है लेकिन होता क्या ये है कि नए नी जल निजी तो लागी लेकिन नेत्र जो है वो आंसू बहाते रहते ऊपर से हुँ? और जब आंसू बहाते हैं तब जो आग जल लगती है शरीर में शरीर जलने लगता है तो बुझा देते हैं जब आग लगेगी उसमें पानी पड़ेगा तो पानी से जलने नहीं देगा तो आंखों के आंसू जो है देते हैं कहते हैं। तो नये सर्वही जल सब बहाते रहते हैं पानी बराबर डालते रहते हैं तो नयन सर्वही जल निज हित लागी तो ये नेत्र जो है इस प्रकार से अश्रु बहाते रहते हैं तो उनका नेत्रों का स्वार्थ अपना है नाथ सुन को अपराध आ यही अपराध न नेत्रों का है उनका अपना स्वार्थ है क्या है क्यों ऐसा करते हैं कहते हैं, लागी जरे में शरीर शरीर जल जाना चाहिए लेकिन जलने नहीं देते तो अपना हित का क्या है भगवान के दर्शन चाहते हैं कि तो भगवान से प्राप्त होंगे फिर मिलेंगे हमारा ये जो है विपत्ति आई है जीवन में ये दूर होगी ऐसे करके समझते आइए तो कहते हैं सीता क्या यदि विपत्ति विशाला तो हनुमान जी फिर सब करते करते हनुमान जी के हृदय में भी सीता जी के दुख से पहले ही दुख दुखते थे जब हनुमान जी लंका में पहुंचे तो सीता जी को देखा इस प्रकार से दुखित बैठी हुई है तो हनुमान जी को एक एक क्षण एक एक कल्प के समानी थोड़ा तो बड़ा दुख लगा हनुमान जी को तो यहाँ हनुमान जी सीताजी के दुख का वर्णन करते हुए भी दुखित हो गए और आखिर में कहने लगे की सीता कहे दिव्यपति विशाल सीताजी की दिव्यपति बड़ी विशाल है क्या कहे के बिलन कहे भले दीन दयाला अब उसका वर्णन हम तक करें कहने में अच्छा है ऐसे करके हनुमान जी ने सीता जी का समस्त भाव जैसा उनका था वैसा ही हनुमान को सुना दिया और हनुमान जी कहने लगे कर्मणानिध जाए कल्प समझी वहां एक एक क्षण एक एक कल्प के समान सीता जी का मिथि छोड़ा है मैंने बहुत दुख है उसका कर दिया। और इसलिए क्या करना चाहिए कि वेग चलिए प्रभु निज बल खल दल जीती भगवान बेग चलिए बहुत जल्दी चलना चाहिए अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है शीघ्र चलने का प्रस्थान करने को होना चाहिए और प्रभु और ये भगवान उनको सीता जी को वहां से रावण के हाथ से छुड़ाना चाहिए और भुज बल खल दल जीत उन दुष्टों को निशाचरों के समूह को उनकी सेना का विध्वंस करके जीत करके विजय प्राप्त करके तब सीता को लाना चाहिए ये सब हम लोगों को करना चाहिए तो ऐसे करके हनुमान जी ने भगवान को कहा तो ये देखते हैं अपने अध्यात्म विद्या में सब रेखा याद रखें तो एक बात ये भी है कि आध्यात्मिक सफलता व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है परमात्मा की प्राप्ति तभी प्राप्त होती है जबकि कोई मध्यस्थ होता है सीधे सीधे कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त कर पाता उसके लिए एक मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है मध्यस्थ कौन है वो गुरु कहलाता है गुरु मध्यस्थ है इसलिए गुरु की सहायता इसलिए ली जाती है कि गुरु परमात्मा से मिला देता है, ये नियम अर्जुन को सब ज्ञान समझा रहे हैं सब सिखा दिया लेकिन तु तो भी कहते हैं तद विद्यु प्रात परिप्रश्न सेवया तत्वदर्शिना तुमको चाहिए कि उस परमात्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के पास जाओ तत्वदर्शियों के पास जाओ उनकी सेवा करो उनके पास से तुम्हें सब प्राप्त होगा तो अध्यात्म विद्या कुछ ऐसी विद्या है जिसके बीच में एक गुरु की मध्यस्थता चाहिए एक भक्त एक और भगवान और बीच में गुरु चाहिए तो एक और है सीता जी भक्त स्वरूप एक और है भगवान राम और हनुमान जी यहाँ पर दोनों के बीच का कार्य करते हैं यही कार्य विश्व जी के साथ भी हनुमान जी ने किया विभीषण जी को भगवान से राम के मिलाने का काम हनुमान जी ने किया हनुमान ने जी ने जब लंका में पहुंचे तब विभीषण को समझा दिया कि देखो इस प्रकार तुम कहाँ आओ अपने इसको जो है ये रावण की सेवा में तुम यहाँ लगे हुए हो और ये सोने की हबेलियों के बीच में तुम रह रहे हो और ये भगवान के भक्त होकर के तुम इसके बीच में कहां रहे हो तो भगवान की क्षण में जाना चाहिए तो हनुमान जी मध्यस्थ बने तो विभीषण भी हनुमान जी के पास आ, तो भगवान राम के पास आए ऐसी सीता जी को फिर से भगवान राम तक पहुँचाने में का काम हनुमान जी करते हैं हनुमान जी भगवान राम को प्रेरित करते हैं कि सीता जी जो है आपकी शरण में है अब आपको चाहिए कि आप उनको अपना लो हुँ? और चलो को को मारो मारने के माने मोहरूपी रावण का विध्वंस करो और उनके जितने भी मोह के जितने भी सहायक काम करो लोग मदमत्सर छठपंच पाखंड इत्यादि सब निशाचर है इनका सबका वध करो जी के लिए संदेश कि जीव के साथ में जब ये सबको गिरे हुए जब ये सब मारे जाए तब जीव परमात्मा को प्राप्त करे इन सबसे छुटकारा पा करके और परमात्मा को ये कि परमात्मा इन सबका का विध्वंस करे जीव के द्वारा जीव जिस मोह में पड़ा हुआ है <coughs> जीव स्वयं चाहे कि अपने मोह से निवृत्त हो जाए <coughs> तो वो नहीं हो सकता उसके लिए परमात्मा की क्षण में जानी पड़ेगी और परमात्मा के क्षण में ले जाने वाला गुरु है और परमात्मा फिर उसके ऊपर कृपा करेगा तब तो काम करोधार विकार दूर कर देगा और उसको अपना लेगा तो फिर वही चतुर्भ्य आ गए उसमें ज्ञान भी आ जाएगा भक्ति भी आ जाएगी बैराग्य भी आ जाएगा सेवा भाव भी आ जाए ये सब के सब उसमें फिर आ जाएंगे चारों विचारों ये भगवान की प्राप्ति है इसलिए जो है हनुमान जी जो है सीता जी को मिलाने के लिए भगवान राम को भी प्रेरित करते हैं कि वेद चलिए प्रभु आ जाए भुज खल दल जी आदि कथा नान्यादयसु मदीए सक्यं बदना च भावला प्रय्च रघुपुंगव निरभरामे का